क्रोध में दिख रहे जो प्रणाम करने जाएगा सिर झुकाएगा वो नीचे ही रहेगा कि ऊपर जाएगा नीचे ही रहेगा कि ऊपर जाएगा कोई ठिकाना बोले नहीं जाओगे तो जल्दी मरोगे तो प्रणाम करे कौन बोले जो जहां है वहीं से करो समेत ले, ले भाई जित हित जानी सो भाई जितई हित जानी सो जनु जान जनू सो पुता जनु आयो पुता को सब प्रणाम करने लगे अपने बाप दादों का नाम ले लेकर हम उनके बेटे प्रणाम कर मतलब उनको तो छोड़ा ही नहीं हम कोई बचे रहे हैं पिता का नाम ले लेकर सब प्रणाम कर रहे हैं और उसी समय परशुराम जी जिसकी ओर गौर से देखते कि पहचाना हुआ लगता है कहा देखा इसे पहले जिसकी ओर गौर से देखें यही स्वभा चितवई हित जानी वही समझता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए सो जाने ही जनवायु खुटाने जनक जी ने भी दिल जनक जी आकर प्रणाम करते और सीए ही बुलाई प्रणाम करावा श्री सीता जी को बुलाकर प्रणाम प्रणाम करो बेटी ये मर्यादा है ये भगवान है ब्राह्मण है ऋषि है अपने प्रणाम कर जनक जी स्वयं प्रणाम करते और जानकी जी से प्रणाम कराते हैं जनक बहुर आए सिरनावा सीए बुलाए प्रणाम करावा विश्वामित्र जी ने राम जी को पह, नहीं भेजा पहले क्यों तो कहीं राम जी को भेजे और कोई कहे तो यही है धनुष तोड़ने वाला यही है। उठ जाए फरसा तो गुरुओं की तो युक्तियां विस्वामित्र खुद चले गए अरे भगवान परशुराम परशुराम जी ब्रह्मन श्री विश्वामित्री जी दोनों मिल गए गले से। आ गले लग अच्छा मिलकर अलग नहीं हुए उसी समय बोले राम चलो प्रणाम करो लक्ष्मण प्रणाम करो क्यों जब गले मिलेंगे तो एक दूसरे के हाथ अपनी बगल में दबाई परशुराम जी का फरसे वाला हाथ भी विश्वामित्री जी ने अपने बगल में दबा लिया और मतलब यह था कि जब तक हम ऐसे मिल रहे हैं तब तक कर ले प्रणाम फिर जो होगा सो देखा जाएगा राम जी लक्ष्मण जी ने आकर प्रणाम किया आप पंक्ति पढ़े तो पाएंगे इतनी जल्दी आशीर्वाद दिया है ये परिचय दिया विश्वामित्री परशुराम ये कौन है विश्वामित्री जी बोले ये राम लखनऊ दशरथ के ढोटा आप तो आशीर्वाद दे दीन आशीष देख भलीठा जाओ बैठो फिर हम आ रहे लेकिन हा पुराम जी ने जनक जी से पूछाई भीड़ कैसी इकट्ठी है बेटी का विवाह था धनुष शिव धनुष के भंग की प्रतिज्ञा की थी हाँ तो क्या टूट गया हा बड़े क्रोध में बोले कौजड़ जनक धनुष के ही तो और एक यहां संकेत मिलता है एक अति दूसरी अति को जन्म देती है इसलिए अतियों से मुक्त तो होना चाहिए यह राम जी का चरित्र सिखाता है मर्यादा का पालन करें अति से मुक्त हो परशुराम जी के क्रोध में आती है अति अतिरिश बोले वचन कठोरा कहू जल जनक धनुष के ही तो उधर से आती तो इधर से भी अति डर उतर देर से मन में कुटिल राजा बड़े खुश हुए और बुलवाओ राजाओं को तुलवाओ धनुष अब दो जवाब फंस गए चक्कर में अच्छा रहा मैं तो खो रहे थे कि अच्छा रहा अब जनक जी क्या बोले आह अब यहाँ राम जी की मर्यादा दे सब ज्ञान जान की भी हृदय नषाद कछु बोले श्री राम धनुष तोड़ने गए थे तो हर्ष विसाद न कचूर आवा और परशुराम जी के पूछने पर उत्तर दिया तो हृदय न हर्ष विसाद कछ बोले श्री रघुवीर और बोले क्या नाथ संबोधन भंजन हाई आय सुख हरि करी राम राम जी क्या कहते महाराज शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही रहा होगा दास दूसरा कोई हो जाएगा हमने तोड़ा बोलो क्या कह रहे हैं बताओ तोड़ दिया था तोड़ दिया हमने तोड़ा पर राम जी कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते यही उनके चरित्र का वैशिष्ट है राम अच्छा मर्यादा माने एक्शन में रहना मर्यादा टूटती कब है, जो हम रिएक्शन में होते हैं। पर राम जी बहुत हे नाथ शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास रहा होगा और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। भगुवंशी है ना परशुराम ब्राह्मण है ऋषि है और भगवान जैसा भक्त कोई हो नहीं सकता इन ऋषियों का इन ब्राह्मणों का प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना कैसे कमात्मा प्रभु ने सबकी परीक्षा ली क्रोध आता कि नहीं आता भगवान विष्णु के पास भी और आते ही ऐसी बात कहते जिससे क्रोध आए तो भी कुछ बात थी बात नहीं कही सीधे लात छाती में भगवान की छाती में महात्मा भ्रभु ने लात मारी लक्ष्मी जी के सामने से सैया पर सोते हुए बोलो जो महालक्ष्मी का स्वामी हो जगत का पति हो और काल पर जिसका अधिकार हो से सैया पर सोरा और उसे कोई लात मारे और वाह यह क्षमा भगवान में ही हो सकती है भगवान ने तुरंत चरण पकड़ लिया अरे महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर है आपके चरण कोमल हैं चोट लग गई होगी क्षमा महात्मा भ्रगु ने कहा कि ऐसा तुम्हारे जैसा कोई नहीं है हम अक्रोध की और परीक्षा लेने आए थे पर इस परीक्षा में नारायण तुम उत्तीर्ण हुए हो क्या चाहते हो वरदान बोलो तो भगवान क्या कहते हैं है कहते हैं ये जो आपने लात मारी है ना छाती में ये पिटने का ये चरण का चिन्ह ऐसे ही बना रहे भृगुलता बोलते हैं आज तक भगवान विष्णु की छाती पर वो चिन्ह है। अच्छा एक बात बताओ अब ये तो भगवान की बात हुई अब हम लोगों की बात सुनो कोई प्रमुख आने वाले हो कोई बहुत बड़े पदाधिकारी हो और स्वागत समिति बनाई जाए तो फिर क्या कहते भैया हमारा हम भी माला पहनाए हाँ ऐसा तो नहीं अच्छा ठीक भाई इनका भी नाम लिख लो ये भी आएंगे लिख लिया अपनी ओर से फोटोग्राफर को सेट करेंगे जरा ध्यान देना हम अब माला पहनाते समय इधर भी देखेंगे उधर भी और देखेंगे वो फोटो था हाँ शुरू करो नो? और फोटो बन गई बहुत बढ़िया फोटो बनी वो लेकर आया कहाँ रखते हो फोटो को अपने भवन में जहाँ बैठक है वहां ताकि लोग ये हम ही है माला पहनने वाए थे तब हम अरे वाह भाई माला पहना है तो उनको बात होती हम ही है हम, ये स्वाभाविक है कि आदमी दिखाना चाहता है कि हम कितनी बढ़िया जगह माला पहनाए ये कोई अपराध नहीं है मानवीय वृत्ति है लेकिन आप कल्पना करो रेलगाड़ी में जा रहे थे भीड़ थी बहुत सामान उठा रहे थे ऊपर इधर उधर कर रहे थे नीचे नहीं देखा आप पांव में जूता पहने थे मजबूत दूसरे के पांव पे नहीं ध्यान दिया उसका पांव कुचल दिया वो बिना जूते के बैठा था सीख और जो पाँव देख कर नहीं चलते और देखो ये क्या हो गया और लड़ाई झगड़ा शुरू आप कहीं अरे तो क्या हो गया आप नहीं देखा अरे अच्छा ऐसे करते हो और उतने में दो चार उसके साथ थे आप और पिटाई शुरू हुई है ना किसी मसखरे ने उसी समय फोटो खींच लिया अब वो फोटो बनाकर ले आए आपके पास उस फोटो को फ्रेम में मड़वा के लटकाओगे कि देखो यहां ही है जो पिट रहे थे यहां जो उस समय पिट रहे कोई नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कैसा करना चाहिए लेकिन कर नहीं सकते ये आसान बात नहीं है इसलिए भगवान हर कोई भगवान हो जाएगा ये भगवान की ही बात है कि लात मारने वाले से वरदान यह मांगा कि यह आपके चरण का चिन्ह जो आपने छाती पर लात मारी है यह चिन्ह हमेशा बना रहे मैं तो इन चरणों का दास हूं और ऐसे दास भगवान ही हो सकते हैं और आज भगवान विष्णु के स्वरूप श्री राम भगवान परशुराम को देखकर उन भ्रभु जी की कथा को याद दिलाते हुए मानो कहते हैं को एक दास तुम्हारा तुम्हारे को एक दास तुम्हार राम जी कितनी विषम परिस्थिति में भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते हैं। महाराज आप स्वामी हैं हम आपके सेवक पर परशुराम तो जोश में थे बोले सेवक हो जो सेवा करे शत्रु का काम करे तो लड़ाई लड़नी चाहिए उसे राम कान खोलकर सुन लो जिसने शिव धनुष का खंडन किया है वो सहस्ता के समान हमारा शत्रु है और ऐसा कहकर फरसा हवा में लहराया सभा में बैठी राजा कांप गए हे हे भगवान अच्छा राग हम से धनुष नहीं टूटा नहीं तकदी राजमाने तो हम भी गए थे कहीं हमसे धनुष टूट गया होता तो इनसे कौन सुलझता भगवान जो करते हैं अच्छे ही करते हैं भगवान जो करते हैं अच्छे ही करते हैं बच गए बच गए पर कुछ दम्भी स्वभाव के राजा थे वो बोले हम तो पहले ही जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा नहीं हम नहीं तोड़ सकते थे क्या ये हमारी दूरदर्शिता है राम जी ने परुश राम जी से कहा कि इनका भी इलाज हो जाए परुश राम जी बोले जिसने शिव धनुष तोड़ा हो सभा छोड़ के अलग हो जाए या सभा उसे अलग कर दे नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार डाले न तुम्हारे जई हैं सब राजा और राजा लोग लगे रहो ने भगवान धनुष का धनुष नहीं टूटा मरे और जा रहे धनुष तोड़ के मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे हैं तब लक्ष्मण जी ने कहा कि आज्ञा हो तीन बाबा जी से दो दो बात हम कर ले राम जी बोले तुम क्यों करोगे बोले जो जिस भाषा का विशेषज्ञ हो उससे उसी भाषा में बात करने में सुविधा रहती है आप परशुराम जी की भाषा बोल नहीं सकते परशुराम जी आपकी भाषा समझ नहीं सकते इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं आप हमसे तो कहो हम बात करते लक्ष्मण जी गए और कहा इस धनुष से आपकी ममता है और यह ममता आपको दुखी कर रही है धनुष के टूटने से दुखी हुए होते तो हमने तो कितने धनुष तोड़े यही धनु पर ममता के ही पर केवल ममता होती तो इलाज हो जाता अहमता भी तो है हमें समझा रहे हमें बालक काल बस शिवजी का धनुष क्या साधारण धनुष के समान है लक्ष्मण जी बोले हमें तो सब धनुष समान ही लगते हैं कोई धनुष बरदान नहीं देता सब प्राण ही लेते हैं परशुराम जी बड़े क्रोध पर लक्ष्मण जी उनको छेड़ रहे हैं। यह स्वाभाविक है देखो आचार्य को तो उपचार करना है लक्ष्मण जी जीवाचार्य है लोग बताया ये ममता और अहमता का और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन कभी कभी जब लक्ष्मण जी सुनी लक्ष्मण भी हसे बहोरी तो राम जी नयन तरे रे राम बात करो ठीक है लेकिन मर्यादा नहीं बिगड़नी चाहिए परशुराम जी भगवान है और उनसे लक्ष्मण तुम्हारा बोलना ठीक है लेकिन बोलकर अपनी बात कहो कि उनकी हंसी उड़ाओ सुनी लक्ष्मण भेसे बहोरी तो भगवान तरे रे राम ये गलत हो रहा है तो लक्ष्मण जी कहां चले गए बोले यहां रहेंगे तो डांटेंगे गुरु समीप गवने सकुची बाप लेकिन लक्ष्मण जी भी कितने मर्यादित हैं आपने यह देखा मर्यादा की बात दो में झगड़ा हो रहा हो आप एक को पकड़ लो उस समय उसे ज्यादा जोश आता है तो छोड़, दो मैं। छोड़ दो छोड़ दो आप छोड़ दो और छोड़ दो तो ज्यादा कुछ नहीं करेगा और पकड़े रहो तो ज्यादा करेगा फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे छोड़ दो हमें छोड़ दो लक्ष्मण जी से एक राम जी ने आंख दिखाई लक्ष्मण जी कहते हम से ही कह रहे उनसे कुछ नहीं कहते देखो अगर आत्मीयता है तो शिकायत नहीं होगी कि हमसे कहा है तो हमारे हैं ना इसलिए कहा वो दूसरे हैं उनसे नहीं कहा लेकिन हम लोग वो तो हम जानते ही हैं वो हमसे ही कही जाएगी हमसे कहते हम ही हैं इसके लिए वो तो हमसे ही कही जाएगी हम जानते पहले से पता उनसे कुछ नहीं कहेंगे हमसे ही कहेंगे पर लक्ष्मण जी ऐसा नहीं कहते क्यों मर्यादा का संस्कार है राम जी ने को अच्छा राम जी को वाणी से बोलना नहीं पड़ा गए लक्ष्मण चुप हो जाओ ना नयन करे रे राम यह मर्यादा मुझे एक घटना याद आई मेरे सामने की घटना एक सज्जन बैठे हमारे बड़ी चिर पर आदरणीय है बहुत प्रतिभावान वो बैठे हुए थे मैं भी उनके पास था और उनके एक शिष्य थे जो बड़े पद पर थे वो भी बैठे हुए थे और एक ऐसे कार्यक्रम था तो उस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने आए थे वो कुछ बौखला गए और उनको उल्टा सीधा आरोप देकर बोलने लगे तो जब बोलने लगे तो उन्होंने भी उत्तर देना शुरू कर नहीं ऐसा नहीं आप गलत आरोप लगा रहे ऐसा नहीं तो वो उनके जो प्राध्यापक थे वयोवृद्ध सज्जन उन्होंने उनको धीरे से संकेत किया कि तुम चुप रहो तुम चुप रहो बोलने दो तो वो हाथ जोड़ के बोले, नहीं सर ऐसा नहीं तो उन्होंने केवल एक बात कही जैसे ही उन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं है तो उन्होंने धीरे से कहा कि नहीं और सर एक साथ नहीं और सर एक साथ एक तरफ सर कहते हो दूसरी तरफ नहीं कहते हो ये कोई बात हुई तुरंत वो चुप हो गए उनको समझ में आ गई बात कि अपने से बड़े कह रहे हैं तो उसमें बोलने की जरूरत नहीं नयन तरे रे राम इतना ही काफी है और नहीं तो फिर हम ऐसे ही हो जाएंगे कि एक अध्यापक ने अपने कक्षा में कहा कि इस कक्षा में जो सबसे नासमझ विद्यार्थी हो गधा हो वो खड़ा हो जाए हम उसी पर मेहनत करेंगे उसको ज्यादा योग्य बनाएंगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे कोई खड़ा नहीं हुआ तो कौन सिद्ध करे कि हम गधे हैं पर एक विद्यार्थी खड़ा हो गया गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए कि भाई हम तुम्हारे साहस की सराहना करते हैं लेकिन तुम अब तक गधे कैसे रह गए और तुम ही गधे हो हम पढ़ाएंगे तो लेकिन तुम गधे कैसे रह गए बोला नहीं सर हम गधे नहीं हैं बोले नहीं हो तो खड़े क्यों हो गए बोले बात ये थी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे तो हमने सोचा हम भी खड़े ये सर कहा लक्ष्मण जी भी कहते नहीं ऐसी बात नहीं है आप भाई हो तो ठीक है बड़े भाई हो लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही कि गलती वो करे और डांटो हमें पर लक्ष्मण जी इतने मर्यादित हैं तुरंत गुरु समीप गवने सकुज परिहर बाम और राम जी आए और राम जी ने जो बात कही आ महाराज क्रोध शांत करें अगर सिर काटने से ही आपका क्रोध सांधो तो कर कुठार आगे यह सीसा मेरा सिर झुका है बोले तु तेरा भाई दोनों मेरे अपमान कर गए तुम्हारी सलाह से वो कटुवचन कहता और तुम छल विनय करते हो तब राम जी ने कहा देखो अपनी भी बात कही तो कितने ढंग से कही ये नहीं कहा कि मैं बड़ा बल कहाभावन कुल प्रसन्न सी काल हु रन रघुवंश काल हु रन रघुवंश महाराज मैं स्वाभाविक रूप से हाथ जोड़कर कह रहा हूं मैं जिस रघुवंश में जन्म लेकर आया हूँ वे रघुवंशी वीर काल से भी नहीं डरते काल भी अगर सामने आ जाए तो हम लड़ सकते हैं अच्छा काल से लड़ सकते हो तुम तो मुझसे क्यों तो नहीं लड़ते उठाओ धनुष लड़ो कहा कि हमें मर्यादा मजबूर करती है हम अपनी कुल की मर्यादा का त्याग नहीं करेंगे क्या है कुल की मर्यादा सुर मही सुर हरिजन सुरमही सुर, सुर हरिजन अरुगा हमरे पुल इन पर न सुराई बधे पाप अपनी रे हर मार तु पापरिये तुम महाराज हमारे कुल की मर्यादा है क्या देवताओं का ब्राह्मणों का हरिजन माने भक्तों का और गौ माता का पर हम लोग शस्त्र नहीं उठाते हमारे वंश में इन पर सूरता नहीं दिखाई जाती क्यों बुरे अगर हम इन्हें मार दें तो मर्यादा बिगड़ जाएगी बधे पाप और इनसे हार जाएं तो आप यश मिले इसलिए महाराज आपसे तो हाथ ही जोड़े मारत हूं पां परिये तुम्हारे परशुराम जी बोले ये ये सब हो गया मुझसे युद्ध करो तुम भी राम हो हम भी राम हैं राम जी बोले मैं तो दो ही अक्षर का हूं राम नाम आप तो परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा और क्या सेवक का स्वामी से युद्ध उचित रहेगा कहू ना कहा चरण कहा, कहा माथा राम जी अपने को चरण की जगह मान रहे हैं और परशुराम जी को सिर की जगह मान रहे हैं ऐसी मर्यादा का आदर्श कौन उपस्थित करेगा शौर्य शक्ति होने के बाद भी कुल की मर्यादा का त्याग नहीं करते मान्यताओं का जो महिमा मान्यताएं हैं उनका त्याग नहीं करते आप परशुराम जी को भी लगा ऐसा भक्त कौन हो सकता है तब उनको भी भगवान नारायण का उस कथा का स्मरण हुआ फिर पहले वाक्य से जुड़ा हुई है कोविक दास तुम्हारा तो पलटे पटल परशुधर के कहीं भगवान नारायण का अवतार तो नहीं हो गया है पहचान लोगा कैसे बोले भगवान का शस्त्र भगवान ही चढ़ा सकते हैं तब बोले राम रमापति कर कैच चढ़ा दिया परश राम जी बोले समझ गया अब तो अनुचित बहुत कहू आज्ञाता छमहू क्षमा मंदिर दो कही जय जय जय रघु पुल के प्रभुपति गए बने पति गए नहीं देवन दीनी दू दुबी प्रभु पर सही फूल हर से पुर नर नब ाम जी विदा हुए देवताओं ने पुष्प बरसाए और बाजी बजाए जब तक परशुराम जी रहे तब तक नहीं बरसाए फूल न बाजी बजाए देवता है बड़े बड़े पदों पर स्वर्ग में बैठे ऐसे लोग रिस्क नहीं लेते <laughs> क्या पता उधर से इधर ही देखने लगे जब ये कोई खतरा नहीं रहता जब वो चले गए एक बात विचार करो जिसके आगे भगवान परशुराम भगवत भाव से प्रणाम करके गया जिन पर देवताओं ने फूल बरसाए हो वे रामजी भगवान हैं राम सच्चिदानंद ब्रह्म हैं भगवान हैं लेकिन वे परशुराम जी के हाथ जोड़ते हैं महाराज हमारे कुल इन पर न हम जिस कुल में है जिस वंश में है उसकी मर्यादा का त्याग नहीं करेंगे भगवान होने के बाद भी जिस वंश में जिस कुल में जिस शरीर में आते हैं भगवान उसकी मर्यादा का पालन करते हैं और इसी तरह जब भगवान होकर भी मर्यादा का पालन करते हैं और हम लोग अभिमान के कारण मर्यादाएं छोड़ देते हैं अभिमान के भगवान होने के बाद भी जब वे मानवीय मर्यादाओं का पालन करते हैं तो स्वयं सुखी होते हैं और सबको सुखी करते हैं स्वयं सुख के धाम हैं औरों को विश्राम देने वाले हैं और हम अभिमान के कारण जब मर्यादाएं तोड़ते हैं तो खुद दुखी होते हैं और दूसरे को दुख देते हैं इसलिए मर्यादित जीवन सुखधाम श्री राम का चरित्र है और उस चरित्र का जीवन में आचरण करना ही हमारे लोक जीवन को विश्राम देने वाला है यही राम जी के चरित्र की मर्यादाएं हमारे आपके जीवन में आवे सो सुख दाम से नाम da yak सुख प्रधाम अगिल लोकदायक विश्राम सुखधाम राम सुखधाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की, जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव